गीता तत्व चिंतन संन्यास और योग दो कर्म करने का उद्देश्य चित्त शुद्धि ग्यारहवें श्लोक में कहा कि कर्मयोगी कर्म क्यों करता है पूर्व श्लोक में बतलाया कि वह कर्म किस प्रकार करता है यहाँ पर बतला रहे हैं कि उसका कर्म करने का उद्देश्य क्या है वह है अंतःकरण की शुद्धि यहाँ पर यह भी कहा कि वह केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर के द्वारा कर्म करता है केवल शब्द भरे ही इंद्रियों के विशेषण केवल ही इंद्रिय के रूप में प्रयुक्त हुआ है फिर भी उसे मन बुद्धि और शरीर सबका विशेषण मानना चाहिए अर्थात वह केवल इंद्रियों से केवल मन से केवल बुद्धि से और केवल शरीर से ही कर्म करता है तात्पर्य यह कि वह अहंकार रहित हो कर्म करता है सामान्य मनुष्य के कर्म में तन मन बुद्धि और इंद्रियों के साथ अहंकार की प्रधानता होती है कर्मयोगी इस अहंकार का त्याग कर केवल शरीर मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा कर्म करता है उसने अहंकार को ईश्वर समर्पित ब्रह्मणी आधाय कर दिया है दो सौ उनतीस कर्माशक्ति का भी त्याग यहाँ पर भी संग त्यक्ता आसक्ति को त्याग कर ये शब्द आए हैं पूर्व श्लोक में भी ठीक ये ही शब्द आए थे पूर्व में इनका अर्थ हमने किया है फल के प्रति आसक्ति को त्याग कर यहाँ पर इनका अर्थ है कर्म के प्रति आसक्ति को त्याग कर फलाशक्ति के ही समान कर्माशक्ति भी होती है उदाहरण उदाहरणार्थ मैं समाज की सेवा के लिए एक संस्था बनाता हूँ अपने सेवारूप समस्त कर्मों का फल समाज के हित के लिए समर्पित कर देता हूँ यह हुआ फल की आसक्ति का त्याग पर हो सकता है कि मैं संस्था के प्रति ही आसक्त हो जाऊं यदि मुझे समाज के हित में ही संस्था से हटने की आवश्यकता पड़े तो मैं हट नहीं पाता यह शक्ति है कर्मयोगी इस आसक्ति का भी त्याग कर देता है हम फला शक्ति और कर्मा शक्ति की चर्चा पूर्व में भी कर आए हैं प्रसंग के कारण पुनः संक्षेप में इनका यहाँ उल्लेख किया गया है तो अहंकार और कर्माशक्ति का त्याग कर कर्मयोगी आत्म शुद्धि के कर्म करता है फलस्वरूप वह नैष्ठिक शांति का अधिकारी बनता है यही आगे के श्लोक में बतलाया गया है युक्तः कर्म फल त्यक्त शांतिमापनोति माप्नोति किम अयुक्तः काम कार्येण फले सक्तो निबध्यते कर्मयोगी कर्म फल को त्याग कर आत्यंतिक शांति को प्राप्त हो जाता है जबकि अयुक्त सकाम व्यक्ति फल में आसक्त हो अपनी कामना से बंध जाता है